घोड़ा और गधा एक वक्त का किस्सा है कि दरिया के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में एक धोबी रहता था जिसके पास एक घोड़ा और गधा था। ओ, आज का दिन बहुत लंबा गुजरा मैं कितना थक गया हूँ। तुम कैसे इतना थक गए हो? मैं हूं जिसे सारा बोझ उठाना पड़ता है तुम तो बस मालिक को ही उठाते हो चलो भी अब रोना धोना बंद करो और सो जाओ शब्बा खैर जो गधे ने कहा था वो सही था हर सुबह धोबी धुले हुए कपड़े पास के गांव में उठा कर ले जाता और वापस लाता धुलाई के कपड़े धोने के लिए क्योंकि उसी दूर जाना होता तो वो खुद घोड़े पर सवार होता और कपड़ों का सारा वजन वो गधे पर लाद देता पिचारे गधे को सच मुच बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता तोई धुलाई के कपड़े हैं जनाब ओ अच्छा है तुम आ गए मेरा भाई कल अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया है और बहुत से गंदे कपड़े पड़े हैं जिन्हें है धोना है कोई मसला नहीं है जनाब मैं कल तक सब धो दूंगा शुक्रिया क्या आज कोई धुलाई के कपड़े हैं महोदरमा आह हैंड्री मेरे नाती पोते छुट्टियों के लिए आए हैं वो पूरा दिन खेलते हैं और अपने कपड़े इतने गंदे कर लेते हैं। मुझे कहना ही पड़ेगा कि तुम्हें बहुत से कपड़े धोने पड़ेंगे। कोई मसला नहीं है महोदरमा। मैं कल तक सब कर दूंगा। कोई धुलाई के कपड़े हैं मैडम? आ मैंने कल थोड़ी सफाई की थी और मेरे पर्दों को अच्छे से धोने की जरूरत है क्या मेहरबानी करके कल तक ये सब कर लूँगी कोई मसला नहीं है मैडम मैं कल तक ये सब कर दूंगा और इस तरह धूबी दरवाजे दर दरवाजे जाता रहा उस दिन के लिए धुलाई के कपड़े कट्टे करता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे हर एक के पा� उसने वो पूरा बोझ बिचारे गधे पर लात दिया। ओ, आज तो बहुत ज्यादा कटलियां हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इन्हें कैसे संभाल कर रखूं बिचारे जानवर की पीठ पर। मुझे गधे के साथ साथ चलना पड़ेगा उन पर नजर रखते हुए। मैं नहीं चाहता कि उनमें से कुछ रास्ते में गिर जाए। तो बजाय अपने घोड़े पर स बां मुश्किल चल पाता, उसका बोझ इतना वजनी था कि उसे लगता था कि शायद वो गिर जाएगा। गर्मी बढ़ने लगी और धूबी थक गया था। ओह, आज तो बहुत गर्मी है और ये सब पैदल चलना मुझे थका रहा है। और वो भी ऐसे दिन जब हमारे पास इतना ढेर काम पड़ा है, पर हमें कुछ देर रुककर आराम करना पड़ अरे घोड़े क्या बात है आज मेरा बोझ इतना भारी है कि मुझे लगता है कि मेरी पीठ टूट जाएगी मेहरबानी करके इसे उठाने में मेरी मदद करो आज तो मालिक भी तुम पर सवार नहीं है मेहरबानी करके मेरा कुछ बोझ बांट लो बिल्कुल भी नहीं मेरा काम है मालिक को उठाना तुम्हारा काम है बोझ उठाना बस बात बिल्कुल साफ है मेरा बेचारा दोस्त। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त। मुझे तुम पर कभी इतना ज्यादा बोझ नहीं लादना चाहिए। मैंने इसमें से कुछ घोड़े पर क्यों नहीं लादा। मुझे मुआव करना। करना पर मुझे यकीन है कि तुम समझते हो कि आज हमें इस भले बूढ़े गधे को आराम देना चाहिए मेरे साथ सही हुआ है दोस्त अगर मैं पहले खुदगर्ज ना होता तो हमने ये बोझ बांट लिया होता और मुझे इसका आधा ही उठाना पड़ता पर क्योंकि मैं इतना नीच था मुझे इसकी सजा मिली कि मुझे यह सब अकेले ही उठाना पड़ेगा तो आप देखें यह हमेशा बेहतर होता है कि हम बोझ बांट लें अपने दोस्तों की मदद करें और एक साथ मिलकर काम करें इस तरह किसी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और सब कुछ हो जाता है माकूल वक्त पर और हंसी खुशी एक काहिल गधा एक दफा का जिक्र है एक ताजर था जो एक छोटे से गांव में रहता था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 वो उसको खाने के लिए सेहतमंद खाना खिलाता। गधा जवान और ताकतवर था। वो कई सारी अशिया की बोरियां अपनी पीठ पर लादता और अपने मालिक के साथ हर रोज बाजार जाता था। पर वो बहुत ही काहिल था। उसको खाना खाना, सोना यहां वहाँ घूमना बेहद पसंद था। ओ, फिर से बाजार जाना है। काश मेरे मालिक किसी दिन � हो सकता है कि उनको छुट्टियों की जरूरत ना हो पर मुझे तो छुट्टियों की जरूरत है गधा इस बात को समझने से कासिर था कि ताजे के लिए रोज बाजार जाकर अश्या فروख करना इंतहाए जरूरी है अगर ताजर रोज बाजार ना गया तो फिर उसके पास पैसा कहां से आएगा और अगर पैसे नहीं आए तो फिर कभी दाले तो कभी अनाज, कभी सब्जियां मसाले तो कभी फल वगैरह। ताजिर को हर रोज अपने गांव से गधे के साथ बाजार जाते वक्त दरिया को पार करना पड़ता था और वो उस वक्त अपने गधे का खास ख्याल रखता था। एक दिन ताजिर के करीबी दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की काफी मांग चली है। शुक्रिय बाजार में फरोख्त करने के लिए जल्द ही ताजर ने बारा बोरी नमक का इंतजाम कर दिया उसने 6 बोरी नमक गधे पर लाद दिया पर जल्दी ही उसको एहसास हो गया कि ये 6 बोरियां बहुत ही वजनी है गधा उनका बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा ओहो बेचारा गधा ये इतना बोझ नहीं सह पाएगा मुझे इस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 उस दिन ताजिद ने अपनी सारी नमक की बोरियां बाजार में फरोक्त कर दी। ओह, मेरे दोस्त ने दुरुस्ती तिला दी थी। सच में बाजार में नमक की बेहद मांग बढ़ चुकी है। ताजिद ने हर रोज की तरह फिर नमक बाजार में फरोक करना शुरू कर दिया। वो अब नमक की बोरियों की बोरियां गधे पर लादा करता था।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 हर रोज की तरह एक दिन ताजिद ने फिर से छह बोरियां गधे की पीठ पर लाडी और बाजार के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों दरिया पर पहुंचे, उन्हें मत्तो जज़र ज़्यादा नज़र आया। हमें बहुत ही धीरे चलना होगा, ताकि हम इस उछलते हुए पानी में फिसल जाएँ। पर जैसे ही उन दोनों ने आधा दरिया और वो पानी में फिसलकर उसी पत्थर पर बैठ गया। ओह नहीं, ओह। ताजिर ने जैसे-जैसे गधे को उठाया और दरिया पार करवाया। गधा बहुत ही खौफजदा था, पर अचानक उसने महसूस किया। बोरिया तो अब भी मेरी पीठ पर लडी है, पर मैं इतना बोझ महसूस नहीं कर रहा हूँ, ओ।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 शुक्र है खुदा का कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाने की कोई दुख नहीं बनती। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। क्या कोई बोझ भी नहीं और कोई काम भी नहीं। ये तो कमाल का जादू है। इस हादसे के बाद गधे के पास पूरा दिन था। उसने उस दिन सिर्फ खूब डूँस के खाया और खूब सोया। वो उस दि� फिर अगले दिन ताज़ीर ने छह बोरियन नमक की अपने गधे पर लाडी और बाज़ार के लिए निकल पड़ा। ओ, कल का दिन कितना अच्छा था, आज फिर मुझे काम करना पड़ रहा है। रुको, आज भी मैं काहिली कर सकता हूं। आज भी मैं अपनी पीठ पे लदे बोझ को कम कर सकता हूँ और घर वापस जा सकता हूँ कल की तरह। वो एक जादुई दरिया है जो मेरा बोझ कम कर देती है मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करेगी ताजर उस दिन गधे की साजिश से बिल्कुल ना था हर रोज की तरह ताजर अपने गधे को लिए उस दरिया पर पहुंच गया गधा ताजर से पहले ही दरिया की तरफ बढ़ गया इससे पहले कि ताजर उसको रोके गधा बोरियों का सारा नमक पिछली बार की तरह दरिया में घुल चुका था गधे को अब कोई भी बोझ महसूस नहीं हो रहा था गधा बहुत खुश था यह हुई न बात कोई बोझ नहीं और अब कोई काम नहीं यह फिर कैसे हो गया रुको जरा सोचता हूं क्या इस गधे ने यह जानबूझकर किया ओ काहिल जानवर मैंने इसकी इतनी मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। गधे ने सोचा कि ये मैंने सही तरीका निकाला काम को ना करने का। पर ताजिर का तो कोई और ही मंसूबा था। अगले दिन ताजिर ने गधे की पीठ पर आठ बोरियां लाडी, पर गधे ने उफ तक नहीं किया। आठ बोरियां? पर मैं बोझ क्यों महसूस करूँ? मेरे लिए बोझ मसला नहीं � रखने दो मालिक को जितनी भी बोरियां रखना चाहते हैं। बाजार अब जाता कौन है? <laughs> जब वो दोनों दरिया पर पहुंचे, तो ताजिर ने खामोशी से गधे पर नजर डाली। हे आई मेरी जादुई दरिया। और दरिया पार करते हुए गधा फिर वही जगह पर जाकर फिसला, जहां वो हमेशा गिरता था। पर इस बार ताजिर ने गधे को न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 उस दिन के बाद से कदे ने कभी भी दरिया में किरने की हिमाकत नहीं की।